आपकी थकान को ताजगी की खुराक। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नवल वर्मा है नवल वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है मैं ये कहना चाह हूँ की सच्चे कवियों के पास तो सच्चे कवि होते हैं जी उनके पास सिर्फ 11 नंबर का कार होता है क्या बात है और उनका जग में नमस्कार होता है और वो ही चमत्कार करते हैं और उनका जय जय कार भी खुशियों बहुत बहुत के बहुचार खिलखिलाता मौसम आया उड़ता है मन मगन धरा पर गगन उतर आया क्या बात आपके इन शब्दों से मेरा मन बहुत खुशी में नाच रहा है तो चलिए सबसे पहले हम हमारे श्रोताओं को आज एक नई रचना के साथ अवगत कराते हैं टूट गई है मेरी बीणा सुर लय ताल हैं झूठे क्या बात है शब्द <स्था> सभी अर्थहीन से शब्द सभी अर्थहीन से तार ना झंकृत हुए बीणा से शब्द सभी हैं अर्थहीन से शब्द सभी, सभी हैं, हैं अर्थहीन अर्थ से।, से तार ना झंकृत हुए पानी से तार ना झंकृत हुए पानी से क्या बात है टूट गई है मेरी बीड़ा सुख दुख की अगणित स्मृतियाँ माना बहुत सारी यादें हाँ सुख दुख की अनगणित स्मृतियाँ बिखर रही हैं सारी कृतियाँ क्या बात बिखर रही हैं सारी कृतियाँ सारी कृतियां इंद्र रंगों से जो विचित्र इंद्रधनुषी रंगों से जो विचित्र बेस्वप्न कैसे हो विस्मृत बे स्वप्न कैसे हो टूट गई है मेरी बीना प्राणों के अंतिम स्वनंदन तक प्राणों के अंतिम स्वानंदन तक हाँ स्वनंदन तक कर पाती प्राणों को इस पंदित, कर पाती प्राणों को इस मंदित सुरभित समीर की श्वासों से कर पाती अब हृदय समपूरित टूट गई है मेरी बीणा कितने युग बीते एकाकी मेरे स्मृतियों को संचित का लघु प्राणों में कितनी करुणा खोई सी अंतहीन लय में अज्ञात लोक में अज्ञात लोक में कहा, कहा छिपे हो देखो तो टूट गई है मेरी बिना पर लय ताल है झूठे क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छा लग रहा है बड़ा सा भारी है लेकिन शब्दों में एक भावना व्यक्त हुई है कि जब जीवन का तार जो है वीणा है वो टूट जाती है बाकी जीवन में जो रस नहीं रहता है वहां पर जो भावनाएं व्यक्त हमारे जीवन में होती हैं उसको आपने शब्दों में अपने काव्य के रूप में फिरया तो ये जो भावनाएं व्यक्त की डॉक्टर रोचना भारती, भारती जी की थी बहुत ही उमदा कवि है जिनके शब्द हमने अभी सुने अभी लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो खुशी हो वहां नमस्कार स्वागत है फिर से रेडियो 90.4 पर काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़े हैं प्रीति कामले जी जो खास करके हमने कुछ दिन पहले उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने रिकॉर्ड की थी और आज भी कुछ नए कविताओं के साथ हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रीति कामले जी हमारे साथ लाइन आरोप है प्रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी श्रोताओं को प्रीति परखा का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और श्रोताओ आप सभी ने कुछ दिन पहले जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसी संदर्भ में मैं कुछ रचनाएं अपनी सुनवाना चाहती हूं आपको नारी विमर्श की ढेर सारी रचनाओं के बीच यदि मुझे स्वयं चुनना पड़े तो मुझे ये दो रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगी क्योंकि क्यूँकी जहां भी जितनी भी जगह पड़ा गया है काफी लोगों का बहुत प्यार और दुलार मिला है तो प्रस्तुत करना चाहती हूं उसका शीर्षक है सार्थक हो जाएगा मेरा होना श्रोताओ मैं आप सभी के लिए रचना प्रस्तुत कर रही हूँ की सार्थक हो जाएगा मेरा होना इस शीर्षक ऐसी क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं हो जाऊं धरती की तरह क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं हो जाऊं धरती की तरह तुम्हारे चिंतन के धरातल पर ताकि तुम उस पर फैली हरियाली पर चल सको ख्या बाले, ख्या बाले। क्या तुम नहीं चाहते हो हु कि मैं हो जाऊं धरती की तरह तुम्हारे चिंतन के धरातल पर ताकि तुम उस पर फैली हरियाली पर चल सको तब तक जब तक थक न जाओ क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं हो जाऊँ आकाश और छ जाओ तुम्हारे मंथन के अनंत तक ताकि जब जब तुम्हें धूप की बारिश की जरूरत पड़े मैं तुम्हारी जरूरतों के लिए कभी सर्द कभी गर्म एहसासों से गुजरती रहो नित निरंतर तिरंतर तो फिर आओ मेरे पास आओ और मुझे छू कर कर दो इतना विस्तृत कि धरती की कमी न लगे कर दो इतना विशाल कि हर शिखर लगने लगे बवना फिर सचमुच में सार्थक हो जाएगा मेरा होना, क्या मेरा ख्या होना। ख्या और अगली कविता है उसका शीर्षक है चाहती हूँ कि तुम लौट आओ ये जो कविता है तो नारी विमर्श पे ही कविता है नहीं। नहीं। उनके भावनाओं को यहाँ इस कविता में मैंने शामिल किया है और प्रतीकों के माध्यम से बिल्कुल सामान्य शब्दों में रची गयी ये कविता है और सुनिए मैं चाहती हूँ कि लौट आओ इसलिए नहीं कि मुझे छुप छुप के प्यार दो तोहफे में रेशमी सलवार दो बंगला आलिशान कोई चमचमाती कार दो मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ इसलिए नहीं कि मुझे छुप छुप के प्यार दो तोहफे में रेशमी सलवार दो बंगला आलिशान कोई चमचमाती कार दो मैं चाहती हूँ की तुम लौट आओ इसलिए नहीं की मुझे वादों का एतबार दो सोलह श्रृंगार दो मेरे आंचल की छाव में तुम खुद को विसार दो मिटा के तनाई मेरी निगाहों का सोनापन छाया पतझड़ है जीवन में आके बहार दो मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ इसलिए नहीं कि मैं एक कली हूँ फूल बन के खिल जाओ खुशबू बन के तुम्हारी सांसों में घुल जाओ हरगिज भी नहीं है सिर्फ यही चाह के तुम्हारे बदन की आँख से मैं बर्फ ऐसी पिघल जाऊँ मैं चाहती हूँ की तुम लौट आओ इसलिए नहीं कि तुम्हारे बिन कटते नहीं है मेरे दिन मेरी रातें बीत गई सदियाँ न हुई मुलाकातें न कोई बातें फिर भी नगीला तुझसे मेरा जानता है खुदा एक पल को भी दूर दिल से न हुई तेरी यादें मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ जान से चाहती हूँ कि तुम लौट आओ सिर्फ और सिर्फ इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए श्रोताओ अब ये कविता के अंतिम पंक्तियाँ हैं जो आप तक में चाहती हूँ जिसके लिए पूरी कविता रची गई है वे अंतिम तो पंक्तियां मैं फिर से आपको इस कविता से जोड़ना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ इसलिए नहीं कि मुझे छुप छुप के प्यार दो तोहफे में रेश सलवार दो बंगला निशान कोई चमचमाती कर दो मैं चाहती हूँ की तुम लौट आओ इसलिए नहीं की मुझे वादों का एतबार दो सोलह श्रृंगार दो मेरे आंचल की छाव में तुम खुद को विसार दो तनहाई मेरी निगाहों का सोनापन छाया पतझड़ है जीवन में आके बाहर दो मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ इसलिए नहीं कि मैं एक कली हूँ फूल बन के खिल जाऊँ खुशबू बन के तुम्हारी सांसों में भूल जाऊँ हर किसी भी नहीं है सिर्फ यही चाहत कि तुम्हारे बदन की आँख से मैं बर्फ़ की पिघल जाऊँ मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ इसलिए नहीं कि तुम्हारे बिन कटते नहीं हैं मेरे दिन मेरी रातें बीत गई सदियां न हुई मुलाकातें न कोई बातें फिर भी नगीला तुझसे मेरा जानता है खुदा एक पल को भी दूर दिल से न हुई तेरी यादें मैं चाहती हूँ कि तुम लौट आओ हाँ दिलोजान से चाहती हूँ की तुम लौट आओ सिर्फ और सिर्फ इसलिए की दुनिया कहती है जन्नत जिसे वो चारों धाम मिले सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दुनिया कहती है जन्नत जिसे वो चारों धाम मिले ताकि तुम्हें सच्चे प्यार का सच्चा पैगाम मिले और तुम्हारी सुनी दहलीज पर राहत तकती हुई उन दो जोड़ी बूढ़ी आँखों को आराम मिले उन दो जोड़ी बूढ़ी आँखों को आराम मिले उन पार? दो जोड़ी बूढ़ी आँखों को आराम बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी आपने रचना जो है एक अलग अंदाज में हमारे साथ शेयर किया इसलिए मधुबन की ओर से और हमारी ओर से आपका आता दिल से शुक्रिया अपनी आँखों में जो भूला है तो रोंगटे खड़े हो गए शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत, बहुत, जी सर ये मैंने जहाँ भी पढ़ी हो लोगों ने किया तो अच्छी बात और जब भी कभी ऐसा अवसर आता है तो मैं बाकी दूसरी सुनाए जब भी रिकॉर्डिंग कैसी जरूर कर जरूर करवाऊंगी। वाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय दिया हमें धन्यवाद नवल वर्मा जी प्रीति जी ने तो बहुत ही अच्छी कविता हमारे सामने रखी बहुत काबिल तारीफ थी साहब यही ऐसी एक थी जो एक साथ मेरी जो रोए रूपी खेती है उसको लहरा गयी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है की दो जोड़ी बूढ़ी आँखें जो इंतजार कर रही एक मैसेज बहुत ही प्यारा सा मैसेज इन्होंने कविता के अंदाज में लोगों तक पहुँचाया है बच्चे जो है वो अपने माता पिता को शायद अंतिम समय में उनका सहयोग देना चाहिए उनका जो पालना करना चाहिए वो चीज़ें बहुत करके कम हो जा रही है जिसके वजह से ये सारी रचना होता क्या है कि ये जो यंत्रों का युग आ गया है इसमें यंत्रों से आदमी उनकी सहूलियतों के लिए पैसा दे सकता है लेकिन प्यार वो नहीं दे पाता है जो बुढ़ापे में उनको चाहिए, चाहिए वो। जो बचपन में उनने दिया था वो बुढ़ापे में कोई उन्हें लौटाता लोटा नहीं लौटाता ये एक गम है कई बार, बार ऐसे होता है कि हम भी सोचकर उस चीज को नहीं कर पाते हैं इस पर वो कुछ एक चंद लाइनें मुझे याद आ गई कि एक बार मेरी बात आंसुओं से हुई वाह क्या वा। एक बार मेरी बात आंसुओं से ही और हमने उन्हें बहुत डटा, बहुत फटकारा कि इस तरह तुम महफिल में ना आया करो आहा इस तरह तुम महफिल में ना आया करो तो आंसू थोड़े देर के लिए सि गए और कहा ठीक है क्या फिर कुछ समय के बाद हम महफिल में थे जी। और आंसू आ गए और हमने फिर से कहा आप फिर आ गए तो आंसू घबरा कर कहे क्या कहे इतनी बड़ी महफिल में भी जब आपको अकेला पाते हैं तब तो आज आ जाए। क्या <laughs> अकेला तो पाते हैं तो आ जाते हैं तो इस तरह जो है ये, ये खुशियों के भी आंसू होते हैं ना। तो अकेला पाने में जब हम आपकी महफिल में, में चार चांद लगाने आते हैं तो भी चले आते हैं और अकेले होते हैं तब भी आपको साथ देने के लिए आते आंसू का तो बहुत बड़ा जो है आंखों से संगम है आँखें उसी से ही धुलती है जिनकी आंखों में नमी होती है आंसू होते अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो, ते रहो। आप सुन रहे मधुबानी पॉइंट फोर एफ एम काव्य और गीतों का, का सरगम आपके साथ है सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है और धनवल जी अभी हमारे बीच एक नाम याद आया है कवि का जिन्हें हम प्रभु जी कहते हैं क्या बात है <laughs> जो कि बहुत अच्छी राजस्थानी कविता करते हैं राजस्थान के है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान की महिमा जो है इनकी कविता बड़ी निराली है मैंने सुनी तो क्यूँ न हम अपने श्रोताओं को सुना है और भी अच्छा हो जाएगा कि, कि आज के शो में हम दो कविय एक कवित्री और एक कवि को सुनेंगे चलिए हम बात करते हैं प्रभु जी ऐसी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ लाइन पर हैं प्रभु जी हाँ जी तो आपका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में आप अपनी एक रचना रखिए प्रभु जी हमारे राजस्थान की महिमा बड़ी निराली है वर्षा होती है कम यहाँ फिर भी यहाँ खुशहाली है थोड़े में गुजारा करना रीत यहाँ की पुरानी है फटे में रह भी चेहरा यहाँ का नूरानी है हमारे राजस्थान की महिमा बड़ी निराली है राजस्थान की नारी को देखो बड़ी ही भोली भाली है लाज ही गहना है इसका होती घूंघट वाली है हमारे राजस्थान की महिमा बड़ी निराली है अपराध होते हैं कम यहाँ ये यह बात जहाँ ने मानी है हमारे राजस्थान की महिमा बड़ी निराली है राजस्थान के सैनिक को देखो सीमा की करता रखवाली है मार कर दुश्मनों को वो देता अपनी कुर्बानी है हमारे राजस्थान की महिमा बड़ी, बड़ी निराली है हमारे राजस्थान की महिमा बड़ी निराली है हमारे राजस्थान की महिमा बड़ी निराली है क्या बात बहुत और एक, एक और दूसरी मुझे ज्यादा याद है ठीक है महिमा गाँव उतनी कम है राजस्थान की महिमा गाँव उतनी कम है राजस्थान की सूरवीरो ने नहीं की परवा अपने जान की महिमा गाँव उतनी कम है राजस्थान की पद्मिनी ने जौहर किया लाज रखी आन की जोगन बन जिंदगी काटी मेरा वीर पुत्री राजस्थान की महिमा गाव उतनी कम है राजस्थान की महा वीर प्रताप की पन्ना धाय अपने पुत्र बलिदान की महिमा गावो उतनी कम है राजस्थान की जयपुर के जंतर मंतर गुलाबी नगरी राजस्थान की लंबी लंबी मुशे देखो या देखो डाढ़ी राजस्थान की महिमा गाँव उतनी कम है राजस्थान की भजन कीर्तन यहाँ खूब रचावे बुंद बाजे तान की राज के राजस्थान के चरने प्रभु गावे कविता राजस्थान की राजस्थान के चरने प्रभु गावे कविता राजस्थान की राजस्थान के चरने गावे प्रभु गावे कविता राजस्थान की पहले से बहुत लिखी है मैंने ढाई कविताएं लिखी है ऐसी बहुत कुछ है अच्छा अच्छा और आपके ब्रह्मा बाबा पे भी मैंने लिखा है अच्छा है और धीरे धीरे क्योंकि नवल जी है ना हमारे गुरु है सब साथ और बहुत कुछ अच्छा उसमें भी लिखा हुआ ली जब शरण ब्रह्मा बाबा की जीवन जीना सीख लिया काम क्रोध मोह को मिलो पीछे छोड़ दिया फूलों की चाहत छोड़ के हमने कांटों का दामन थाम लिया ली जब शरण गुरु ब्रह्मा बाबा की जीवन जीना सीख लिया रिख्या अभिलाषा को त्यागा हमने जीवन को सद्रुप दिया मान अपमान को ठोकर मारी निर्मलता में रहना सीख लिया त्याग जुए सब सुखव दुख को सेना सिख लिया भूल गया प्रभु सारे जगत को मन ब्रह्मा बाबा में बहुत क्या बात है क्या बात तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको भी और इनका नाम जैसा है आप भी अपने कर्मो ऐसी दुनिया के लिए एक पहचान बनाएंगे ही यही आशा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो नवल वर्मा कैसा लगा आपको ये कविता प्रभु जी का इन्होंने तो जो ब्रह्मा बाबा की शरण ली है नहीं, नहीं। तो हमारे यहाँ भारत में कम से कम 10 लाख लोगों ने ब्रह्मा बाबा की शरण ली है नहीं, नहीं। और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करके और अपना जीवन कमल फूल के समान बनाया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये शमा और आज का ये कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें सुनी है यही पर अभी वक्त कह रहा है की आपको विदाई दे दें तो जाते जाते सुनो अंधेरा बहुत घना है तुझ नहीं सूझता हाथ को कोई नन्ना दिया जलाओ या फिर कोई गीत सुनाओ बहुत कोई नन्ना दिया जलाओ या फिर कोई गीत सुनाओ नन्ना दिया जलाओ इसका मतलब मेरा ये है कि मन के अंदर ज्ञान का दीप जला जी वही सबसे नन्ना होता है क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कोई जानता नहीं।, नहीं है और वो नन्ना ही होता है इससे नन्ना तो कोई कोई हो नहीं सकता क्या बात है नवल जी तो चलिए अपने श्रोताओं को कह दीजिए नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे 90.4 एफएम ना बांधे ये डगरिया मन भर माए ना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे हाकन दे जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो तो से नाता है गुजरिया तंग करने का तो से नाता है गुजरिया लगने लगे जब कोई बुलाए लेके ना मितवा या अनारी कहो गुरिया साथी मितवा या अनारी कहो गुरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे हाकन दे तो सखिया करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ को तोरे साथ हो। साथ चलत हम अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो पेर साथ हो ना बाधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाथ ले